महाभारत आश्वेधिक पर्व एकोनष्टीतमोध्याय भगवान श्रीकृष्ण का द्वारिका में जाकर रेवतक पर्वत पर महोत्सव में सम्मिलित होना और सबसे मिलना जन्मे जयच उतरम दत्वा गोविंदोज सतम अथ ऊर्ध महाबाहु किंच महायसा जन्मेजय ने पूछा दिश्रेष्ठ महायशस्वी महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उत्तंक को वरदान देने के पश्चात क्या किया वायन वाच उय वरम दत्ता द्वारिकाब गोविंद शीघ्र वे गैर महाभय वै सम्पायन जी ने कहा उत्तंक को वर देकर भगवान श्री कृष्ण महान वेघशाली शीघ्रकांबी घोड़ों द्वारा सात्यके और सुभद्रा के साथ पुनः द्वारका की ओर ही चल दिए। सरांसे सरित बनाने चिरी तथा अतिक्रम्यासादाथ रम्यावती वर्तमे महाराज महेरवत कस्य उपायाडरी का अनुगत सदा मार्ग में अनेकानेक सरोवरों सरिताओं वनों और पर्वतों को लांघकर वे परम रमणीय द्वारिका नगरी में जा पहुँचे महाराज उस समय वहाँ रैब तक पर्वत पर कोई बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा था सात्विकी को साथ लिए कमलधन भगवान श्री कृष्ण भी उस समय उस महोत्सव में पथारे अलंकृत विचित्र ते पर्वत नाना प्रकार के विचित्र ढेरों द्वारा सजाया गया था उस समय उसकी अद्भुत शोभा हो रही थ बच वासो भी च महाशैल कल्प वृक्ष तथईव सोने के सुंदर मालाओं भातिभा भाति के पुष्पो वस्त्रों और कल्प वृक्षों से घिरे हुए उस महान शैल की अपूर्व शोभा हो रही थी दीप वृक्ष वृक्ष के आकार में सजाए हुए सोने के दीप उस स्थान की शोभा को और भी उद्दीप्त कर रहे थे वहां की गुफाओं और झरनों के स्थानों में दिन के समान प्रकाश हो रहा था पताका भी समन्तः ओम भी स्त्रिभिस् संघुष्ट प्रगीतः चारों ओर विचित्र पताकाएँ फहरा रही थी उनमें बंधी हुई घंटियां बज रही थी और स्त्रियों तथा तो पुरुषों के सुमधुर शब्द वहां व्याप्त हो रहे थे इसलिए वह पर्वत संगीत में सा प्रतीत हो रहा था अती व प्रेक्षण मुनि गण मत्ता चार गायता पर्वतेन्द्र स दिवस इंद्रस्य गी वह स्वन जैसे मुनि गणों से मेरु की शोभा होती है उसी प्रकार धारिका द्वारिकावासियों के समागम से वह पर्वत अत्यंत दर्शनीय हो गया था भरत नंदन उस पर्वत राज के शिखर पर मत होकर गाते हुए स्त्री पुरुषों का सुमधुर शब्द मानो लोक तक व्याप्त हो रहा था प्रमत्तम समकल कुल तथा किल किला भूधरो भुन मनोहर कुछ लोग क्रीड़ा आदि में आसक्त होकर दूसरे कार्यों की ओर ध्यान नहीं देते थे कितने हर्ष से मतवाले हो रहे थे कुछ लोग कूते फांते उच्च स्वर से कुलाहल करते और किलकारियां भरते थे इन सभी शब्दों से गूंजता हुआ पर्वत परम मनोहर जान पड़ता था विपणापणवान रम्यो भक्ष भोज्य विहारवान वस्त्रमालया तो बीणो मृदंगवान सुरा भेय मिश्रेण भक्ष भोज्य न च दीनान्ध कृपनादेब्यो दीजा चा निशम भवो परम कल्याण महस्त महागिरे उस महान पर्वत पर होने वाला वह महोत्सव परम मंगलमय प्रतीत होता था वहां दुकानें और बाजार लगी थी भक्भोज पदार्थ यथेष्ट रूप से प्राप्त होते थे सब और घूमने फिरने की सुविधा थी वस्त्रों और मालाओं के ढेर लगे थे वीणा वेणु और मृदंग बज रहे थे इन सबके कारण वहाँ की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी वहाँ दीनों, अंधों और अनाथों के लिए निरंतर सुरा मेय मिश्रित भक्ष भोज पदार्थ दिए जाते थे पुण्या वसतवान वीर पुण्यकृद्भिषेविता बिहारो विष्णुवीराण महिवत कश्य स नगो वे स्म संकर्ण देवलो कुवा बभहू वीरवर उस पर्वत पर पुण्य अनुष्ठान के लिए बहुत से गृह और आश्रम बने थे जिनमें पुण्यात्मा पुरुष निवास करते थे रहतक पर्वत के उस महोत्सव में विष्णुवंशी वीरों का विहार स्थल बना हुआ था वह गृह प्रदेश बहुसंख्यक गृहों में व्याप्त होने के कारण देवलोक के समान शोभा पाता था तदा च च्णसानिध्यम आसाद्य भरतर्षभ सुव्य देवा गवाच सहर्षि उस समय देवता गंधर्व और ऋषि अदृश्य रूप से श्रीकृष्ण के निकट आकर उनकी स्तुति करने लगे देवगंधर्वा उचु साधक सर्वधर्माण असुराण विनाशक्रष्टाज्य आधारम कारण धर्म वेद भी तया देव न जानी मोहत्र मेवल या भी जानी शरण परमेश्वर ब्रह्मादीना चोविंद सानिध्यम शरणं नम देवता और गंधर्व बोले भगवन् आप समस्त धर्मों के साधक और असुरों के विनाशक हैं आप ही सृष्टा आप ही सृज्य जगत और आप ही उसके आधार हैं आप ही सबके कारण तथा धर्म और वेद के ज्ञाता हैं देव आप अपनी माया से जो कुछ करते हैं हम लोग उसे नहीं जान पाते हैं हम केवल आपको जानते हैं आप ही सबके शरणदाता और परमेश्वर हैं गोविंद आप ब्रह्मा आदि को भी सामिप्य और शरण प्रदान करने वाले हैं आपको नमस्कार है वै सम्पा वाच यति स्तुति महानुषे पूजते देव की स्तुति सत्सद प्रतीका सो बभु व कहते हैं इस प्रकार मानवेतर प्राणियों देवताओं और गंधर्वों द्वारा जब देव की नंदन श्री कृष्ण की स्तुति और पूजा की जा रही थी उस समय वह पर्वतराज रह इंद्रभवन के समान जान पढ़ता था ततः संपूज्यम स विवे सवनम शुभम गोविंद सात्विकी जगावनम सुखम तदनंतर सबसे सम्मानित हो भगवान श्रीकृष्ण ने अपने सुंदर भवन में प्रवेश किया और सात्विकी भी अपने घर में गए विवे चहिष्टात्मा तिर प्रवासत सुक दानवे वाशव जैसे इंद्रदानों पर महान पराक्रम प्रकट करके आए हों उसी प्रकार दुष्कर् क्रम करके दीर्घ काल के प्रवास से प्रसन्न चित्त होकर लौटे हुए भगवान श्रीकृष्ण ने अपने भवन में प्रवेश किया उपाया तुवास्ने भोज वैष्ण का साम देवा महात्मा देवाइवत क्रत जैसे देवता देवराज इंद्र की अगवानी करते हैं उसी प्रकार भोज विष्णु और अंधक वंश के यादवों ने अपने निकट आते हुए महात्मा श्री कृष्ण का आगे बढ़कर स्वागत किया अभ्यर्च मेधावी पृष्ठाच कुशलम तदा अभ्यवाद प्रीत पितरम मातरम तदा मेधावी श्रीकृष्ण ने उन सब का आदर करके उनका कुशल समाचार पूछा और प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया महाभुज सर्वे स्तु भी, भी परिवारितः उन दोनों ने उन महाबाबू श्री कृष्ण को अपने छाती से लगा लिया और मीठे वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना दी इसके बाद सभी विष्णुवंशी उनको घेर कर आसपास बैठ गए स विश्रा तो महातेजा प्रतपादावन कथे आत तत्सव पृष्ठ पिता महाभवं महातेजस्वी श्रीकृष्ण जब हाथ पै धोकर विश्राम कर चुके तब पिता के पूछने पर उन्होंने महायुद्ध की सारी घटना कह सुनाई इति श्री महाभारत आश में परमढ़ि अनुगेता परमढ़ि कृष्ण से द्वारिका प्रवेश एकोनष्टीतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्र्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में श्री कृष्ण का द्वारिका प्रवेश विषयक उनसठवा अध्याय पूरा हुआ